नमस्कार मैं हूं कुलदीप सिंह आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आना है तो आ रहा हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आना है तो आ रहा हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है तो नमस्कार आप सुंदर रेडियो वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और विशेष मुलाकात कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं अभी और आज के हमारे ख़ास फनकार कहे गेस्ट कहे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुलदीप सर हमारे साथ हैं और आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और पिछले दो दशक से आप मीडिया जगत में अपनी सेवा दे रहे हैं अलग अलग जो है चैनल के माध्यम से आपने काम किया सबसे पहले तो आपने बी फिल्म से अपनी स्टार्टअप किया उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जुड़े फिर न्यूज़ चैनल्स में जुड़े और फिर वापस बीच में प्रिंट मीडिया और फिर अभी वापस प्रिंट मीडिया या में आप इंडियन एक्सप्रेस में भी हैं तो एक जब मीडिया के अंदर हम लोग सोचते हैं कि भाई एक फेम है नाम हो जाता है जल्दी से अच्छा काम है ऐसा लगता है लेकिन नाम फेम सेकेंडरी है इसमें पहला तो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टोरी कवर करना हो या ब्रेकिंग न्यूज़ लाना हो या कोई ऑपरेशन करने हो तो इसमें एक रिस्क भी रहता है और आपको पूरा अटेंटिव भी रहना पड़ता है तो वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं कुलदीप जी हम उन्हीं से जानेंगे लाइव उनकी जर्नी लाइव की तो आप सभी की तरफ से कुलदीप जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया है। कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी, जी जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप हमारे रेडियो पर आए हैं और अपनी मीडिया की जर्नी शेयर करेंगे तो क्या पहले से आपका स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आप ये सोच रहे थे कि हमें मीडिया में जाना है या फिर बाद में जैसे ही आपका डिग्री पूरा हो गया एग्जाम्स पूरे हो गए तो आपने सोचा चलो इस फील्ड में जाके देखते हैं ऐसा कुछ हुआ है? नहीं कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जी, हैं जी, जी, जी। जो आपको एक नई दिशा दे देती हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं प्लस टू कर रहा था उस टाइम मेरे बड़े भैया सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे अच्छा अच्छा, अच्छा। और वो कोचिंग लेकर आते थे और मुझे बोलते थे की ये मेरे नोट है और मुझसे क्वेश्चन आंसर करो अच्छा अच्छा तो मैं उनसे जीके के क्वेश्चन करने लगा कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जी के तो बहुत अच्छी होती जा रही है प्लस टू में मुझे बहुत सारी चीजें पता थी जो मेरे साथ के लोग नहीं जानते थे सारे मेरे जितने भी साथी थे वो नहीं जानते थे हा, हा, हा, हा। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा फिर नई शुरुआत थी मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की नई शुरुआत थी उस टाइम आज तक क्योंकि चैनल था और बहुत सारी चीज़ें मैंने जब लाइव देखा करता था तो मुझे लगा कि ये एक नया रास्ता है जिस पर कि मैं अपना करियर बना सकता हूँ और क्योंकि भैया उस टाइम तैयारी कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि नॉलेज मुझे यहाँ से मिल ही रही है और मौका मिलेगा तो हो सकता है मैं इस फील्ड में चला जाऊँ <laughs> तो वो टाइम <ताँगा। laughs> था इसी टाइम पर क्या हुआ कि एक दैनिक जागरण क्योंकि बड़ा अखबार है घर पर दैनिक जागरण आता था तो उसमें एक फुल पेज का एड आया उसके अंदर अरे वाह कि नोएडा में एक मीडिया इंस्टीट्यूट दैनिक जागरण शुरू कर रहा है और उसके साथ ही चैनल सेवन वो लॉन्च करने वाले थे दैनिक जागरण हम्म हम्म हम्म चैनल सेवन इनका लॉन्च होगा और मीडिया इंस्टीट्यूट है तो ये लगा कि यहाँ से हम सीख भी सकते हैं हम्म और उसके बाद चैनल शुरू हो रहा है तो एक मौका मिलेगा कि मीडिया में प्लेसमेंट भी हो जाएगा तो ये सोच के हमने जो है घर से पहली बार बाहर निकले बड़े भैया क्योंकि थोड़ा सा मुझे लेके संकोच करते थे कि नए शहर में जाएगा आगरा, आगरा से मैं रहने वाला हूँ आगरा से जब मैं नोएडा आ रहा था तो उन्होंने एक बार मना किया उनका ये कहना था कि नई जगह पर जाएगा नई सारी बहुत सारी चुनौतियाँ और घर में मैं सबसे छोटा था नहीं, नहीं, तो थोड़ा सा रहता है कि छोटे को लागू ज़्यादा मिलता है तो उन्होंने जो है मना किया लेकिन फिर मैंने पापा से थोड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे जाना है पापा ठीक है एक काम करो एक कोशिश करके देखो वहाँ तो वहाँ जो टेस्ट और इंटरव्यू था मेरा तो भैया को बोला कि कम से कम टेस्ट और इंटरव्यू जो है उसको कराओ अगर ये पास होता है तो आगे का देखेंगे लेकिन कम से कम एक मौका अगर जाना है तो मिल जाएगा <laughs> तो वहाँ से मैं नोएडा आया और वहाँ मेरा टेस्ट और इंटरव्यू हुआ और वो क्लियर हो गया अरे वा उसके बाद भैया ने फिर मना किया मुझे कि नहीं जाना है फिर मैंने रिक्वेस्ट की पापा को किसी तरह मनाया क्योंकि जब आप किसी छोटी जगह पर रहते हैं तो आपकी जो आसपास की सोसाइटी होती है उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है कि जो हमने सोचा है कि आप बड़े होके एक हमने माइंडसेट कर लिया है कि हमें बेटा बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा और जब आप एक नया रास्ता चुनते हैं चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो फिल्म लाइन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसको एक्सेप्ट करने में छोटी जगह पर बड़ी मुश्किल होती है तो उनको ये लगता था कि मीडिया में जाएगा हमारे घर में परिवार में हमारे दूर दूर तक रिश्तेदार में कोई मीडिया में नहीं था तो उनको ये लगता है नई जगह पे जाएगा नया अगर सब कुछ चीज़ें होगा तो आगे अगर कोई दिक्कत होगी तो इसके बारे में इस फील्ड के बारे में किससे पूछेंगे कोई था ही नहीं लेकिन वो था कि मेरी भी ज़िद थी कि नहीं मुझे जाना है तो उन्होंने <laughs> एडमिशन मेरा कराया फिर भैया ने थोड़ा समझाया कुछ चीज़ें समझाई मुझे कि अगर जा ही रहे हो फैसला कर ही लिया है तो इन चीज़ों पर जो है आपको सारी चीज़ें करनी है ठीक है पढ़ाई पूरी हुई आ, लेकिन उस टाइम पर जो हमारे बैच में जितने भी स्टूडेंट थे ज्यादातर यूपी और बिहार से थे अच्छा, अच्छा अच्छा और यूपी और बिहार के जो उस टाइम जो बैच था ललक बहुत थी सीखने की मतलब हमारी क्लासेस अगर 9 बजे से शुरू होती थी और 3 बजे का टाइम था तो कई बार हफ्ते में दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसा होता था कि हम रात के दस बजे तक बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा दस बजे के बाद हम जाते थे सुबह फिर सात बजे से शुरू हो जाते थे हुँ, हुँ, कई बार ऐसा हुआ कि नौ बजे से क्लास है लेकिन सात बजे हम चले जाते थे हु, क्योंकि उस वक्त हमारे जुनून था कि हम अगर आ गए हैं और वो एक दो नहीं, सारे बच्चों सारे में थे तो जब सबके साथ होता है तो फिर अच्छा चाहके भी आपको ऐसा लगता, लगता है कि सारे लोग साथ हैं तो चलिए पढ़ाई ही करते हैं फिर ग्रुप डिस्कशन अगर खाली बैठे हैं तो पॉलिटिक्स पे चर्चा हो रही है तो इस तरीके से एक पूरा माहौल बना और वह धीरे धीरे धीरे करके फिर मौके मिलते गए और आगे बढ़ते गए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए कुलदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने शुरुआत कैसी हुई ये आपने बताया और फिर शुरुआत में जैसे कि पहला जो ब्रेक आपको मिला वो कहाँ मिला सबसे पहले मैंने शुरुआत की बी एच जी फिल्म से हुँ, हुँ। बी एच जी में जब मेरी शुरुआत हो रही थी एज अ ट्रेनिंग वहाँ गया था मैं लेकिन उस टाइम पर क्योंकि वो जो दौर था उस टाइम एजुकेशन अभी भी कई मामलों में मुझे लगता है कि एजुकेशन को बिजनेस बनाया गया है नहीं, नहीं। लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था मेडिकल इंजीनियरिंग ये सारी सीट मैनेजमेंट कोटा हुआ करता है तो मैनेजमेंट कोटे में उस टाइम कई सारे ऐसे केसेस आ रहे थे जब मेरी शुरुआत हो ही रही थी करियर की तो एक पेरेंट मेरे पास आए उन्होंने उनके बेटे के एट्टी थे नहीं, नहीं। और वो मार्कशीट लेके आए ऑफिस में और रो रहे थे वो कि मेरा बेटा है और 87 परसेंट मार्क्स हैं इसके लेकिन ये जो है कुछ टाइम बीमार रहा तो ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे पाया नहीं। और अब इसका एडमिशन नहीं हो रहा और हम जहां भी जा रहे हैं पाँच से दस लाख रुपए डोनेशन चाहिए इतना हमारे पास है नहीं तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम स्टिंग करेंगे उस टाइम क्योंकि मैं भी न... कम एज थी तो लगता था कि मैं खुद ही स्टूडेंट बन जाता हूँ तो हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा गाज़ियाबाद के कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे और हमने उसमें स्टिंग किया और वहां जाके हम सरप्राइज रह गए कि मैं ऐज़ अ स्टूडेंट वहां गया था और मैं बताता था कि मेरे 87 परसेंट मार्क्स हैं वो मुझसे दो मिनट भी बात नहीं करते थे और मेरे साथ जो गार्जियन गए थे उनसे साइड में ले जा बात करते थे कि इसका एडमिशन आप तुरंत कराइए बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन पाँच लाख लगेंगे अच्छा जो पेरेंट्स थे वो तुरंत मना करते कि हमारे पास इतना नहीं है तो वो क्लियर मना कि दो दिन का आपके पास टाइम है अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अच्छा है वरना ये सीट आपकी फुल हो जाएगी तो वो देख के बहुत अचंबा होता था कि इतना अगर कोई स्टूडेंट अगर जिसका इतना होनहार बचा है और परिस्थितियाँ जो भी रही हैं कि अगर वो एक एग्ज़ाम नहीं दे पाया लेकिन एजुकेशन को बिज़नेस नहीं होना चाहिए बहुत सारे फिर स्टिंग ऑपरेशन 11 बारह कॉलेज के अंदर हम गए और वहाँ सारी चीज़ें फिर हुई हैं एक्शन भी हुआ उसके ऊपर लेकिन वो जो शुरुआती दौर था उस उस चीज़ों ने बहुत प्रभावित किया कि एक हमें मौका मिला है समाज में कुछ अच्छी चीज़ करने का और इस चीज़ को हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही फायदे मिलेगा सोसाइटी के लिए हमें काम करने का एक मौका मिल रहा है तो लोग जुड़ते गए जुड़ते गए उनके लिए जब भी प्रॉब्लम्स लेके आते थे तो हमारा यही रहता है कि हम जितना आपके लिए कर सकते हैं उतना करेंगे उसके बाद फिर शुरुआत हुई वहाँ से बी फिल्म्स के बाद उसके बाद फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब चैनल शुरू हुए उसके बाद आगे की चलनी शुरू हुई चलिए बहुत अच्छी बात है आपने शुरुआत की बात आपने बताया कैसे शुरू हुआ आपका मीडिया के क्षेत्र में काम करना और जैसे कि न्यूज़ चैनल में जब एंट्री आपने किया उसके बाद आ, प्रिंट मीडिया में आप आ गए जी तो दोनों में क्या चेंजेस देखने को मिलता है देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 24/7 आपको काम करना है <laughs> किसी भी टाइम आपके पास ब्रेकिंग आ सकती है तो आपको अलर्ट रहना है हर टाइम अलर्ट रहना है टीआरपी जब से शुरू हुई हैं तो टी हाँ। में तो आपको अगर आप दो मिनट भी अगर पीछे हैं तो आपको आप बहुत पीछे हो, हो जाते हैं <laughs> तो आपको हर टाइम अलर्ट रहना है जी जी जी आप किसी भी तरीके का कोई बहाना नहीं बना सकते कि ये न्यूज़ आने में हमारे पास इस वजह से देरी हो गई कंपटीशन बहुत बड़ा है तो आप टी की रेस अगर चल रही है तो आपको सबसे पहले देखना है दूसरा तीसरा चौथे का कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं आपके पास स्पॉट पर सबसे पहले पहुँचना है और सबसे अच्छी रिपोर्ट लेके आनी है आपके पास <laughs> तो ये चुनौती मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है बिल्कुल बिल्कुल प्रिंट में ये बहुत कम है hmm. प्रिंट में आपके पास टाइम होता है अगर आपके पास सुबह अगर कोई न्यूज़ हुई है तो आपको पता है कि प्रिंट रात को होना है hmm. और सुबह लोगों के पास पहुँचना है तो आपके पास पूरा दिन उस न्यूज़ को डेवलप करने के लिए आप जितना ज़्यादा डिटेल में आप निकाल सकते हैं पूरा दिन है आपके पास करने के लिए आप ज़्यादा लोगों के पास जा सकते हैं ज़्यादा डिटेल में खबर निकाल सकते हैं खबर का हर पहलू निकाल सकते हैं खबर में किसी भी चीज़ में अगर दो पक्ष हैं तो आप दोनों के पास जाने का आपके पास टाइम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई बार ऐसा हुआ है और मैंने भी देखा है नहीं, नहीं। कि आपके पास सबसे पहले न्यूज़ देने के बाद जब आपको करनी होती तो आपके से ये गलती हो जाती है कि आपने एक पक्ष दिखाया लेकिन दूसरा पक्ष आने में बहुत टाइम लग गया और जब तक दूसरा पक्ष आया तब तक उस खबर के मायने बदल गए पूरी तरीके से तो ये प्रिंट में थोड़ा कम होता है बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं जो लोग मीडिया में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा की पॉइंट है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब जाते हैं तो चैलेंजेस काफ़ी होते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ या टी वाली बात आ जाती है तो वहाँ पर और ज़्यादा जो है चैलेंजेस होते हैं लेकिन वही प्रिंट प्रिंट मीडिया में आपके पास टाइम रहता है कुलदीप जी ने जैसा एक्सप्लेन किया तो जैसे कि टी वाली बात आती है तो वहाँ पर आ, कैसे फिर उसको मैनेज करते हैं क्योंकि 24 फोर 7 फिल्म चल ही रहा है और आप कैसे करते हैं उसको मैनेज टीआरपी के लिए हर चैनल की अपनी एक जो है स्ट्रैटेजी रहती है कि हमें किस पर आगे जाना है आ, तो कुछ चैनल्स ये हैं कि सीधा पॉलिटिक्स दिखानी है कुछ चैनल थोड़ा साइड में कुछ आजकल आप देख रहे हैं कुछ नई चीज़ें चीज़े करने चीज़े लगे हैं एक्सपेरिमेंट बहुत होने लगे हैं कि जो एक न्यूज़ है वो न्यूज़ आपको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आपका न्यूज़ चैनल है लेकिन आपको साइड में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखानी है जो टीआरपी लेके आती है और वो जो टीआरपी लेके आ रही है चीज़ें वो ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़ हो न्यूज़ हो हाँ। क्योंकि आजकल जो चीज़ें हो रही हैं बहुत सारे एग्जांपल हैं अभी आपने एक नया एक मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि अभी एक ग्रेटर नोएडा का ही केस है एक सीमा हैदर पाकिस्तान से जो है ग्रेटर नोएडा में आई और रहने लगी कंटिन्यू बना बहुत टाइम तो बहुत टाइम तक वो न्यूज़ चला और आप जान के सरप्राइज रह जाएंगे कि <laughs> उनके साथ में एक और उसी गांव की रहने वाली थी मिथलेश भाटी तो उन्होंने कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे शब्द बोले जो अभी ठीक नहीं लगेंगे बोलना उन शब्द के ऊपर ही पूरा मीडिया जो है टूट पड़ा और वो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें न्यूज़ चैनल्स ने अपने स्टूडियो में बुलाया और एंकर सिर्फ टीआरपी के लिए अपने स्टूडियो में बुलाके वो जो शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे वो न्यूज़ चैनल्स में आने के बाद उन्होंने एंकर के सामने एंकर को बोले तो ये टीआरपी का खेल है पूरा खेल पूरा कि आपको ये पता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं जो चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ हो सोशल मीडिया पर कुछ भी चीज़ वायरल हो सकती है सोशल मीडिया और जो हार्डकोर मीडिया है प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो डिजिटल हो डिजिटल तो अब बहुत तेज़ी से बन रहा है तो न्यूज़ में और वायरल जो चीज़ें हो रही हैं उनमें आपको डिफरेंट करना बहुत जरूरी है जब तक आप उन चीज़ों को दोनों चीज़ों को समझेंगे नहीं अगर कोई अच्छी चीज़ वायरल हो रही है आ, तो, तो, तो वो चीज़ आप समाज में पहुँचाओ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाओ लेकिन हर चीज़ सही हो या नहीं सही हो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं ये टी आर पी के लिए हो रहा है सारी चीजें लेकिन आपको उस वक्त महसूस नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं उस वक्त आपको लगता है कि ये टीआरपी आ रही है अच्छा है कि आप जब हर हफ्ते जब टीआरपी देखते हैं कि थर्सडे को टी आर पी आती है और जब आप अपने चैनल को देखते हैं कि नंबर फाइव था इस बार जो है अच्छी टीआरपी आई फोर पर आ गया थ्री पर आ गया तो उस वक्त आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन जब आप दो महीने बाद तीन महीने बाद जब जाके देखेंगे कि वो टीआरपी लाने के लिए आपने क्या किया था तो आपको भी कई बार लगता है कि जो किया था वो गलत किया था लोग जब आपको फीडबैक देते हैं कि आप ये कि चैनल पे बैठ के आप क्या कर रहे थे कि जो चीज़ हम अपने बच्चों के सामने बोलना नहीं चाहते वो बार बार आप रिपीट कर रहे थे तो वो थोड़ी सी चीज़ें समाज भी उस चीज़ को समाज के अंदर जब वो चीज़ें जा रही हैं तो समाज भी आपको फीडबैक देता है बिल्कुल बिल्कुल तो जब फीडबैक आते हैं तो चीज़ें होती हैं फिर बदलती हैं लेकिन वो टी जब तक है तब तक तो ये चीज़ें होती रहेंगी चलिए कुलदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि फिर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है जो हमारे समाज में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा हावी भी हुआ है लोग देखते भी हैं बच्चे भी देखते हैं आज कल में भी वो सारी चीज़ें रिपीट होनी कंटिन्यू अगर किसी एक चीज़ को हम लोग चलिए जो बातें हैं रिपीटिशन करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो एक हैमरिंग जैसा हो जाता है वो याद हो जाती है चीज़ें और छोटे बच्चे तो जल्दी से ऐसी चीज़ें पकड़ लेते हैं फिर उनको वो चीज़ें निकालना कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि कुछ ना कुछ उसमें प्रयोग हम करते रहते हैं वो मुझे लगता है कि टीम भी सोचती होंगी कि कैसे हम उस चीज़ को जैसे मैनेज करें है ना <laughs> होता है कई बार होता है बीच बीच में अपनी बी� प्लानिंग भी चेंज करते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन सारा कुछ वही है कि अगर एक चैनल पर कोई चीज शुरू हुई है तो टीआरपी में ये सबसे बड़ी मजबूरी है कि अगर कोई बड़ा चैनल उस चीज को दिखा रहा है तो बाकी को लगता है कि सारे लोग उसी को पसंद कर रहे हैं तो उसी को तो दिखाओ लोगों को वो चीज थोड़ा अप, अपना खुद का चैनल के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी है ये चीजें बहुत छोटे लेवल पर नहीं होती है लेकिन जो जिनके हाथ में ये चीजें हैं उनको बदलने की जरूरत है बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल और लोगों को भी थोड़ा बदलने की जरूरत है दोनों मैं तो दिखाने वाला दिखा रहा है अगर ऐसा नहीं है की जो वो देखना चाहते है चैनल नहीं दिखाना चाहता लेकिन मजबूरी वही है की एक चैनल इतना बड़ा सेटअप होता है लाखों करोड़ों के खर्चे होते हैं हर महीने के तो उन खर्चों को निकालने के लिए एक सिस्टम होता है एक उनकी पूरी टीम होती है मार्केटिंग टीम होती है टीआरपी भी लानी होती है तो वो सारा चैनल उन्हीं चीजों से चल रहा है तो एक मजबूरी कई बार हो जाती है हमारे लिए भी नहीं, जब नहीं, हम ये चीजें देखते हैं कि टीआरपी नहीं आ रही है चैनल को थोड़ा लॉस हो रहा है तो सारी चीजें कैसे चलेंगी तो उन्ही चीजों के लिए टीआरपी का खेल शुरू होता है ये चीज़ें बार बार सामने आती हैं लेकिन अगर आपको चैनल देखने वाले लोग अच्छे मिल जाए कि जो अच्छी चीज पसंद कर रहे हैं तो चैनल भी वही दिखाएगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई है सामने मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब हम लोग परिवर्तन के बारे में सोचेंगे तो चीज़ें बदल सकती हैं और लोग भी अगर अपनी जो है राय कमेंट कर ही सकते हैं आप लोग तो उससे भी जो है लोगों को थोड़ा सा और जब आप बदल जाएंगे कि आप अच्छी चीजों को देखना शुरू करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये लोग इस तरफ जा रहे हैं तो अच्छी चीजें भी आपको देखने को मिलेगा तो सारा खेल है कि आप किस चीज़ को फोकस कर रहे हो किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो तो ये भी बहुत बड़ा काम करता मैं है मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी तो सोशल मीडिया मुझे जो लगता है क्षणिक है हाँ कि जो चीजें आई है एक दिन में दो दिन में या हो सकता है कुछ घंटों में वायरल हुई और उसके बाद निकल गई लोगों को पता भी नहीं पता है भी नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रातों रात लोगों लाइमलाइट में आए और उसके बाद वो कहाँ हैं आज वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता बहुत सारे एग्जांपल हैं बिल्कुल बिल्कुल तो लोगों को ये ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान सोशल मीडिया से हटा थोड़ा जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वहाँ तक आप पहुँचे और सबसे ज़रूरी है प्रिंट मीडिया hmm. क्योंकि मैंने तीनों में काम कर लिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तो मुझे डिजिटल इसलिए है कि डिजिटल के पास अभी थोड़ी प्रिंट से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आपको 24/7 आपको न्यूज़ प्रोवाइड हो रही हैं आपके पास एक लिमिट नहीं है जो प्रिंट में एक लिमिट होती है कि hmm. आपके पास hmm. क्योंकि पेज की लिमिट है दस पेज बारह पेज का न्यूज़ आपको निकालना है hmm. तो कई बार प्रिंट में रहते हुए भी कई बार ऐसा हुआ कि बड़ी न्यूज़ हुई और उससे बड़ी कोई न्यूज़ आ गई तो वो उस न्यूज़ को जो है तीन कॉलम से दो कॉलम कर दिया कि चलिए ये बड़ी न्यूज़ है इसको ज़्यादा स्पेस इस देना पड़ेगा जी, लेकिन जी, जी. डिजिटल में हमारे पास ये जो है एक नई चीज़ है कि हमारे पास कोई लिमिट नहीं है वो न्यूज़ हम 200 वर्ड्स की हो सकती है या 2000 भी हो सकती है उससे ज़्यादा भी हो सकती बिल्कुर, है बिल्कुर, और एक ही न्यूज़ को बार बार हम दे सकते हैं दो दो मिनट तीन तीन मिनट बाद वो न्यूज़ दे सकते हैं तो प्रिंट से इस मामले में डिजिटल बेहतर है बेहतर है और मोबाइल सभी के पास है तो मोबाइल के दोस्त पहुंच जाता आसानी है आसानी से पहुंच जाती है लोगों को मोबाइल चलाना है हर वक्त मोबाइल मोबाइल तो सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। दोस्त बन गया अभी <laughs> चलिए कुलदीप जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक श्रोता मित्र जो हमें सुन रहे हैं उन सभी को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के बारे में समझ में आ गया होगा तो आइए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध वन वन पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो अपनी अपने कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और कुलदीप जी से बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें बताया कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल मीडिया क्या होता है और उनकी जो पकड़ है तीनों में ही उन्होंने काम किया है तो नेचुरली उनको हर चीज़ का जो है अच्छी तरह से एक्सपीरियंस भी हैं वही एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे बस अभी चैलेंजेस ये हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर हमको जो है थोड़ी सी चेंजेस चैलेंजस दोनों वहाँ पर जुड़े हुए हैं और वो टीआरपी के चक्कर में चलता रहेगा लेकिन हमें जो है अपने मन को जो है पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ पॉजिटिव की तरफ हमें ध्यान देना है तो आइए इसी विषय को लेकर अब बात करते हैं कुलदीप जी से फिर एक बार स्वागत है उनका और कुलदीप जी मैं चाहूँगा कि आप अभी ब्रह्मा कुमारी शायद पहली बार आपका यह माउंट आबू आना हुआ जो ग्लोबल सबमीट चल रहा है दो का जिसमें विशेष थीम है कि हमारा जो कन्वर्सेशन है ये कॉन्फ्रेंस है एक नए योग के निर्माण के लिए तो मैं चाहूँगा कि इसमें दो तीन दिन हो गए आपको अटेंड कर रहे हैं आप तो यहाँ से आपको क्या नई बातें सीखने को मिल रहा है क्या इन सारे आयोजन से क्या क्या आ, समाज में क्या मैसेज जाएगा थोड़ा सा बताइए अपना अनुभव एक तो मैं सबसे पहले जब यहाँ आया तो गेट से एंटर होने के बाद ही हाँ। एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है <laughs> वो मुझे फील हुई जी कि पूरे कैम्पस के अंदर जहाँ भी आप जाते हैं एक पॉजिटिव वाइप्स आपके अंदर आती हैं और जो जब से दो दिन के अंदर जितने लोगों को भी मैंने सुना है ये है कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी बहुत अब हावी होती जा रही है वो समाज में लोग क्या है कि अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी को देख के परेशान होने लगे हैं आपको अपना दुख नहीं दिखाई देता लेकिन दूसरे अगर खुश हैं तो वह आपको ज़्यादा परेशान करने लगा है लोगों को और जब आप मेट्रो सिटी में जाते हैं तो आप बहुत अकेलापन महसूस करने लगे हैं वो जो चीज़ें हैं अब छोटी छोटी जगहों पर बढ़ने लगी हैं अभी राजस्थान में बैठे हुए हैं कोटा में जो चीज़ें आजकल चल रही हैं स्टूडेंट के साथ वो किस लिए परेशान है कि उनके साथ जो है स्कूल में जो उन्होंने पढ़ाई की है वो पढ़ाई उनकी उस स्तर की नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए थी इस से मेरा मतलब है कि भारत की जो संस्कृति रही है बिल्कुल आध्यात्म और आधुनिकता आधुनिकता मतलब विज्ञान दोनों को जब मिलाते हैं शिक्षा वो है शिक्षा का मतलब विज्ञान नहीं है शिक्षा का मतलब गणित नहीं है कंप्यूटर नहीं है शिक्षा का मतलब है कि जब तक आप अध्यात्म को नहीं जानोगे तब तक आपके लिए वो शिक्षा बेकार है एक गन तो पुलिस वाला भी पकड़ रहा है आतंकवादी भी पकड़ रहे हैं तो उन दोनों के उद्देश्य क्या है पकड़ने के वो आपको समझने की जरूरत है आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं आपको जब तक उस शिक्षा का उद्देश्य नहीं पता कि आप किस काम में उसको यूज करने वाले हैं ये सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ आने के बाद जो मुझे लगा कि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके जाना और उसको लोगों तक पहुँचाना उनको ये प्रेरित करना कि आपके साथ जो चीज़ें आप पहले आपके लिए समझना बहुत जरूरी है मुझे ऐसा लगता है कि जो दिख रहा है वो सत्य है लोग इसके पीछे भाग रहे हैं उन्हें जो भी चीज़ सामने नजर आ रही है सिर्फ वही सत्य है आप जब घर से निकलते हैं आप अच्छे से कपड़े पहनते हैं क्लीन शेव करते हैं अच्छा क्रीम लगाते हैं और आपको बहुत अच्छा दिखना है और आप सामने जाके आप वही प्रेजेंट करते हैं लेकिन आपके मन के अंदर जो गंदगी है आपके आत्मा के अंदर जो गंदगी है उस पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं, नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो वो है यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि आप बाहर से कुछ भी हो लेकिन आपके अंदर का जो मैल है वो आपको निकालने की जरूरत है तो जब आप उस मैल को निकालेंगे तभी आपको ज्ञान होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें आपके साथ गलत थी चेहरे पर धूल है तो वो आपको दिखाई दे रही है आप मुंह धो लेंगे साफ़ करेंगे साफ़ हो जाएगी लेकिन अंदर की गंदगी आपको दिखाई नहीं दे रही तो इंसान उसी के पीछे भाग रहा है कि जो दिख रहा है वही सत्य है तो यहाँ आने के बाद ये लगा कि नहीं जो दिख रहा वो असत्य है सत्य तो हमारे अंदर है उसको खोजने की ज़रूरत है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यहाँ पर जो है आंतरिक जो हमारी अंदर की जो मैल है उसे हटाने का बहुत ही अच्छी तरह से तरीका बताया जाता है जो आपने यहाँ आके समझा तो निश्चित तौर पे शिक्षा में भी अध्यात्म अगर जोड़ा जाए तो वो शिक्षा परिपूर्ण हो सकता है हमारी क्योंकि... तो ये संस्कृति रही है मैं आपको बताना चाहूँगा नालंदा विश्वविद्यालय जी जी सभी लोग जानते हैं उसके बारे में वहाँ की जो लाइब्रेरी थी उस लाइब्रेरी के अंदर जो सबसे ज्यादा जो पुस्तकें थी वो आध्यात्म से जुड़ी हुई थी आध्यात्म और आधुनिकता दोनों तो हमारी संस्कृति इतनी बड़ी थी कि हजारों साल पहले भी हमारा जो है यही उद्देश्य था कि सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व को ज्ञान देना और वही आज जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है एक देशों तक अगर ये पहुंचा है तो इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज होगी अब नालंदा विश्वविद्यालय की जो बात है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भारत की संस्कृति पर हमला बहुत बार हुआ जब मुगल आकंता आए उन्होंने सबसे पहले वो लाइब्रेरी को जलाया उसको खत्म किया उन्होंने देखा कि भारत के अंदर कितनी बड़ी एक विरासत है भारत को आप कभी खत्म कर ही नहीं पाएंगे जब तक कि आप इन चीजों को यहाँ से हटाएंगे नहीं।, नहीं भारत तो शुरू से बड़ा शांति देश रहा है बिल्कुल शिक्षा यहाँ की जो है पूरी सारी चीजें इसमें थी सारी चीजें थी तो उन्होंने सबसे पहले उन चीजों को हटाया यहाँ के मंदिर तोड़े गए क्योंकि मंदिर में भी आप जाते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मन आपका शांत होता है तो जितने अशांति के रास्ते हो सकते थे उन्होंने उन्हीं चीज़ों को किया <laughs> तो वो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं अब वो जो चीज़ एक हज़ारों साल पहले जो नालंदा विश्वविद्यालय कर रहा था आजेश्वरी विश्वविद्यालय वही चीज़ है और मुझे लगता है कि अब ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है उस वक्त कुछ बाउंडेशन होती होंगी आज आपके पास चैनल भी है प्रिंट भी है रेडियो भी है डिजिटल भी है तो आप इस चीज़ को 140 नहीं पूरे विश्व में ब्रह्मांड तक आप इस चीज़ को पहुंचा सकते हो पहुंचा रहे हैं बहुत <laughs> जल्दी ये चीज़ें होंगी <laughs> चलिए कुलदीप जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया यहाँ आने के बाद आपको जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले हैं उसको आप चाहते हैं कि सारी दुनिया में ये चीज़ें चली जाएँ और आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ याद कराई नालंदा यूनिवर्सिटी का और फिर वहाँ जो अध्यात्म को साथ आधुनिक ज्ञान मिला के दिया जाता था वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज के समय में मिक्स नहीं हो रहा है तो आधुनिक ज्ञान तो हम दे रहे हैं लेकिन वही अध्यात्म कहीं ना कहीं मिसिंग है लेकिन फिर भी अभी सुना है कि सरकार भी चाहती है कि इस नए शिक्षण पद्धति में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ा जाए योग को कंपलसरी किया हुआ है लेकिन आप कितने यूनिवर्सिटी उसको अप्लाई करते हैं यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है अगर वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं तो फिर से वही पुरातन संस्कृति वाली बात ओ, मिक्स हो जाएंगी एक तरफ योग भी लोग बच्चे सीखेंगे और अपनी पढ़ाई भी करेंगे तो दोनों का एक जब बहुत जब एक विचार आता है जैसे अभी आपने कहा कि इस तरीके का ये ब्रह्मा कुमारी पर जब ये सेमिनार दो दिन से अटेंड किया बहुत सारे वक्ता आए यहाँ पर उन्होंने जब अपनी बातें कही हैं तो ये इतना बड़ा एक सेंटर पॉइंट है इन चीज़ों के लिए कि यहाँ से जो बात जा रही है पूरे विश्व में पहुँच रही है बिल्कुल बिल्कुल और ये बदलाव शुरू हो गया है उत्तराखंड में आप देखेंगे कि बच्चों को धीरे धीरे उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा रामायण और उसके जानकारी दी जाएगी उसकी तो छोटे लेवल पर जब चीज़ें शुरू होंगी तो वो बढ़ती जाएगी हमारी संस्कृति अभिमन्यु वाली रही है तो पहली दूसरी तीसरी क्लास में अगर उसको चीजें समझाई जा रही है जितनी जड़ें मजबूत होंगी वृक्ष भी उतना ही बड़ा होगा उतना मजबूत होगा बिल्कुल बिल धीमे धीमे ये चीज जो बदलाव शुरू हुआ है और अध्यात्म से मेरा मतलब है की आपका मन अगर शांत है यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि आपके मन को शांत किया जा रहा है जितना मन शांत होगा उतना आप जो स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आप उसके बाद जो है नौकरी कर रहे हैं मन शांत है तो आप पूरी तरीके से सब कुछ जानते हैं आपके लिए सब कुछ बेहतर है और मन अशांत है मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा इसका मन अशांत का एक केस आया एक लड़का था उसने टॉपर अपनी क्लास का बेंगलोर का था उसका साठ लाख का पैकेज बड़े अच्छे से उसने पढ़ाई की अच्छा प्लेसमेंट मिला और उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था एक दिन अचानक रिज़ाइन देने गया वो hmm. उसके मैनेजर ने पूछा कि क्यों दे रहे हो क्या कमी है तुम्हारे पास साठ लाख का पैकेज है और जो जरूरतें हैं वो तो सारी पूरी हो रही हैं तो कहता है मेरा मन अशांत है मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस पैसे का क्या करूँ मैं सुबह निकलता हूँ सात बजे घर से दो घंटा ट्रैफिक में फँसता हूँ ऑफ़िस जाता हूँ फिर ऑफिस बंद होता है फिर दो घंटा ट्रैफिक में उसके बाद घर आता हूँ सो जाता हूँ मेरा रूटीन ही है तो अब इस साठ लाख का मैं करूंगा क्या <laughs> सही बात है <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया और अब वक्त हो गया है इजाज़त लेने का तो जाते जाते मैं चाहूँगा कुलदीप जी एक प्यारा सा संदेश हमारे श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे आप <laughs> मैं यूथ को एक संदेश देना चाहिए <laughs> जी जी बिल्कुल यूथ के लिए जो अभी जो समस्या मुझे दिखती है कि थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया से निकाल के आप अपनी फैमिली को देंकुल अपने परिवार को दें अपने माता पिता के साथ बैठें, एक जो उनके बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है वो खत्म करें आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आप जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का हल ईश्वर करता है बिल्कुल डिप्रेशन बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं वो सारी चीजें जब आप किसी भी किसी भी तरीके से जब आप जुड़ते हैं ईश्वर का ध्यान लगाइए दो मिनट पांच मिनट कैसे भी लगाइए वो आपका तरीका कुछ भी हो सकता है आप लगाइए लेकिन आप ईश्वर को याद कीजिए अगर आप ईश्वर को याद कर रहे हैं तो आपकी सारी समस्याएं अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव एनर्जी जब एक बार आपके अंदर आने लगेगी आपकी सारी समस्याएं को हल वहीं है आपको चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं सारी चीजें वहां से खत्म होनी शुरू हो जाएंगी दूसरी चीज ये है पेरेंट्स को एक चीज और कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी जाते हैं मैं जैसे देखता हूँ कि बहुत सारी जितने भी धार्मिक जगह लोग जाते हैं अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जाते हैं नहीं, नहीं, नहीं। कि द, धर्म को ऐसा उन्होंने सोचा है कि सीनियर सिटीजन ही वहां जाएंगे छोटे बच्चे नहीं बच्चों को लेकर बहुत जाना जरूरी है उनको स्टार्टिंग से समझाना चाहिए जब आप स्टार्टिंग से उनको दूर रखते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि आपने ट्वेल्व क्लास तक बच्चों को पूजा का मतलब पता ही नहीं है नहीं। उनको पानी और जल का मतलब नहीं पता चावल और अक्षत का मतलब नहीं पता पुष्प और फूल का मतलब नहीं पता नहीं। तो वो ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें करने लगेंगे कि उनको पता ही नहीं है कि पूजा होनी कैसे है आज कई बार हम जाते हैं और देखते हैं कि लोगों को बड़े हैं 20 साल उम्र है पच्चीस साल उम्र है लेकिन पूजा करनी कैसे उनको ये नहीं पता मंत्र बोल रहे हैं लेकिन मंत्र का अर्थ क्या है उनको नहीं पता गायत्री मंत्र उन्होंने सुना दिया लेकिन शुरू हो जाएगा तो लोगों को अपने आप अच्छा लगने लगेगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे युवा साथियों को थोड़ा सा टाइम जो है सोशल मीडिया से निकल कर अपने फैमिली के साथ और फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ है वो भी हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं <laughs> शायद जैसे क्रिकेट खेलना है या प्ले ग्राउंड में खेलना है और जो पहले बहुत सुना है कि हम लोग बॉल फुटबॉल खेलना और मतलब ऐसे ही अपने घर में जो है हम लोग गिल्ली डंडा ये सब चीज़ें जो है उसके साथ कितना हम लोग टाइम एक मना खेलने का जो एक जो खुशी जो है। जो गेम हम आउटडोर गेम बोला <laughs> करते थे अब क्रिकेट फुटबॉल सब वो ही डिजिटल वो, हो गया वो सारा डिजिटल हो गया है <laughs> तो वो भी मोबाइल पर ही हो रहा है मोबाइल पर हो गया तो वो शायद कहीं ना कहीं हम लोग अपने पर्यावरण से भी जो है कुदरत से जो हमारा जो नाता था, था वो टूटता जा रहा है या दूर होते जा रहे हैं हम लोग तो इसी हमें जो है हेल्थ ईशूज़ बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा खेल जो है हम लोग मोबाइल में ना खेलते हुए हम लोग बाहर ही उसको टाइम दे खेले जिससे हमारा नेचर के साथ एक जुड़ा हो जाएगा मिट्टी के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ कम हो जाएंगे मेंटली हम बहुत अच्छा हेल्दी फ़्रेश फील करेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स है और मुझे लगता है कि कुलदीप जी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप सभी थोड़ा टाइम जो है नेचर के साथ भी बिताइए ऐसी शुभारशा के साथ एक बार कुलदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ बहुत ही सुंदर जर्नी शेयरिंग करने के लिए उनका पर्सनल जो मीडिया का जो जर्नी था वो ऑफे ब्रह्म कुमारी इसका जो स्परिचुअल जर्नी है वो उन्होंने शेयर किया है और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आप तक पहुँचा है और जो भी कन्वर्सेशन हुआ कहीं कही ना कहीं आपको भारत की जो इतिहास हैं भारत का जो रिच कल्चर है वो समझने में थोड़ा सा आपको नज़दीक फील हुआ होगा तो उसे बना के रखें और अपने आप को रिच समझे क्योंकि आप जिस देश के निवासी हैं भारत के तो भारत अपने आप में बहुत बड़ी जो है कल्चर से संपन्न है बस उसे हमें वापस जो है उसी अंदाज में ले जाना है हम लोग घड़ी घड़ी बीच में भूल जाते हैं अपने आप को कि कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि ये है वो है प्रॉब्लम्स तो रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ हम अपनी संस्कृति सभ्यता को कहीं ना कहीं छोड़े नहीं इसीलिए हमें फिर से अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपने लाइफ में अपने मन में बना के रखना है और बाकी चैलेंजेस आएंगे वो आराम से आप फेस करेंगे क्योंकि आपके अंदर उतनी ताकत है